وائیو بولے اے دیو آپ ہم کو گیا تیرت کے مہتمے کے بسے میں بتلائیے پتروں کے نمت وہاں پر جو کاری کرتے ہیں اس کا کیا پونے ہے آپ اس کے بسے میں ہم کو بستار سہیت بتلائیے برسپتی بولے جو منوشہ ایک سال میں جا کر گیا میں شراد دان کرتا اس سے اس کے سب منورت سدھ ہوتے ہیں اور यदि मनुष्य गया में तीर्थ यात्रा करके आता है और श्रद्धा सहित श्राद्ध करता है उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है मनुष्य को गया जान से पूर्व अपने गांव की गेरुक्षा वस्त्र पहनकर परिक्रमा करनी चाहिए फिर दूसरे गांव में जाकर श्राद्ध से बचा हुआ भोजन करना चाहिए परिक्रमा के समय किसी का दान नहीं लेना चाहिए, श्राद्ध करने वालों को गया यात्रा करना चाहिए, गया के समय केस दाढ़ी, मूछ आदि नहीं मुनवा चाहिए, श्राद्ध करने में लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से यात्रा का फल नहीं प्राप्त होता, गया में पहुंचकर ब्रह्माकुंड, प्रभास, ब्रह्मावेदी और प्र उत्तर दिशा में मेनाक पर्वत पर की श्रेणी पर जो मानव तीर्थ है, उस पर श्राद्ध करना चाहिए। उत्तर में कन्खल और दक्षिण में मानस तीर्थ में इस्नान करके श्राद्ध करने से पितरों का शीघ्र ही उधार होता है। स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक में इन तीर्थों के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, श्रेष्ठ गति पाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को इन तीर्थों में जाकर अपनी सद्गति के लिए तथा अपने पितरों के उधार के लिए अवश्य जाकर श्राद्ध करना चाहिए। इन तीर्थों का प्रभाव एक निये है, स्वर्ग दान से अभय प्राप्त होता है, वस्त्र दान से मोक्ष मिलता है। अन्न दान से शारीरिक पीड़ा का विनाश होता है अश्व से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है सबसे पहले गदाधर फिरत का दर्शन करके धर्मार्ण की यात्रा करें फिर मतंग में गदाधर के दर्शन करके नारायण का ध्यान करें वहां पर श्राद करने से करोड़ों वंशों का उद्धार हो जाता है श्राद के समय जिन ब्रह्मलो को न्योता दिया जाए उन्हें मनुष्य नहीं समझे उनको संतुष्ट करने पर पितरगण और देवतागण सभी संतुष्ट होते हैं हे राजेंद्र उन ब्राह्मणों के गोल शील विद्या तपस्या आदि का विचार करके पूजा करनी चाहिए उनके पूजित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है जो ऐसा करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है हे राजा गया पूप में अपने जाति के वर्ण के मित्र परिवार और सुहद्र जो भी हो उसके लिए नियम पूर्वक पिंड दान करना चाहिए जिनसे वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं जिनके नाम और गोत्र नहीं है मालूम है कि उनका मंत्र निम्न प्रकार है हमारे पिता और माता के वंश में उत्पन्न हमारे गुरु ससुर भाई विरादरी और अन्य जो भी बंधु बांधव जिनकी मेरे कुटुम में पिंड प्राप्त करने की आसा नष्ट हो गई हो, जो स्त्री, पुत्र आदि से हीन हो, हमारी कुल में ज्ञात और अज्ञात रूप से उत्पन्न हो, बिना रूप वाले हो, या रोगी हो, जिनकी क्रिया नष्ट हो गई हो, जो पूर्व में दुराचारी रहे हो, या जिनका गर्भ में ही नाश हो गया हो, उन सबों के उदेश्य से दिया गया पिंड उनको अक्षय त्रप्ति प्रदान करे हे परम बुद्धिमान राजा गया क्षेत्र में पिंडदान तिल के बगैर नहीं करना चाहिए अपने गोत्र के अन्य पितरों के लिए भी यही करना चाहिए ब्रह्महत्या करने वाले कृतगन एवं महापापी लोग भी गया में पिंडदान करने पर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ब्रह्मत्यारे मदिरापान करने वाले बालक व्रत एवं गुरु से द्रोह करने वाले तथा यदि गया की यात्रा करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं जिसका नाम लेकर पिंडदान दिया जाता है वह शासोते ब्रह्म पद को प्राप्त करता है त्रिलोकी में गैया के समान कोई वितरत नहीं है गैया के प्रभाव से मनुष्य जून पितर लोग यह शुभ कामना किया करते हैं कि हमारी कुल में ऐसा कोई सन्मार्गी पुरुष या पुत्र उत्पन्न हो जो गया की यात्रा करे और हमें पिंड दान करे मकर संक्रांति पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितृ में और चैत्र मास में पिंड दान करना चाहिए उसका महान फल है अधिक मास में जो जन्मदिन में शुड और गुरु के अस्त होने पर तथा बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर श्राद्ध कतापी न छोड़े बुद्धिमान लोग सदा ही गया में पिंडदान करते हैं पुत्र गया में पितरों की निधन तिथि के दिन श्राद्ध करने का अक्षय फल प्राप्त करते हैं वहां उस समय जब तप हवन का भी अक्षय फल प्राप्त होता है गोरी पंती में उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ी को पवित्र करता है, मामा के परिवार में छह को पवित्र करता है, अब वर्ष का फल सुनाता हूँ, वर्ष का उत्सर्ग करने वाला 10 पहले 10 बाद के पितरों का पवित्र करता है। जल से तैर कर पृथ्वी पर आने वाले वृक्ष की पूंछ से गिरने वाले जल बिंदुओं से वृक्ष के उत्सर्ग में जो वस्तुएं दान दी जाती हैं उससे पितरों को अक्षय फल प्राप्त होता है इस तरह वृक्ष के अंत तक लांगुल आदि से गिरने वाले जल से जो वस्तुएं स्पर्श करते हैं उन सब से पितरों को अक्षय फल प्राप्त वह हव अपने सींगों और खुरों से जो पृथ्वी खोदता है वह पृथ्वी अक्षय मधु की नहर के रूप में पवित्र तथा पित्रों को प्राप्त होती है 1000 नल्व में जो विस्तृत तडाग के खजाने से भी अधिक तृप्ति वर्षोद सर्ग से पित्रों को होती है श्राद में तिल गुड़ मिलाकर तिल और मधु को मिलाकर तथा जो मधु से श्राद दान करते हैं उन सब से अक्षय फल प्राप्त होता है बृहस्पति बोले मनुष्यों को सदा श्राद दान में ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए ब्राह्मणों की परीक्षा देव कर्म और पितर कर्म में ली जाती है। सभी वेद अभ्यासी मनुष्य, वेदों के परगामी, पंक्तित पावन भाष्य के जानने वाले, व्याकरण को जानने वाले, पुराण और धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं के नचिकेता की तीनों विधियाँ को जानने वाले, पंच अग्नि के उपासक, वेदों के छह अंगों को जान chand rog jyeshth sam ka janne wale sabhi purn titho mein mukhya mukhye mein ab bhut isnan karne wale shigri kisi vrat se nirvat hone wale apne apne karmon mein nirat rehne wale krodh rahit shanti mein brahman ka shraddh mein nimantran dena chahiye jo hamesha dharm ke 10 lakshano ka palan karte hain aur उनको श्राद्ध निमंत्रण देना चाहिए ऐसे ब्राह्मण पंक्तित पावन होते हैं इनका दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है योग मार्ग में अनुरक्त श्राद्ध रखने वाले वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा रखने वाले सभी जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हव्य और कव्य सभी कार्यों में उत्तम कहे गए हैं जिन्होंने ऐसे ब्राह्मणों की पूजा कर ली उन्होंने तीनों देवों की पूजा कर ली ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करने वाले मनुष्य पितरों के साथ समस्त लोगों की पूजा का फल प्राप्त करते हैं योग धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ कहा जाता है अब इसके बाद अपंकित पावन ब्राह्मणों के विषय में सुनिए धूर्त शराबी यक्ष마 रोव से पीड़ित कृप पशु को पालने वाले, गांव में दूध या सेवक का काम करने वाले, व्यवसायी, किसी के स्थान को जला देने वाला, किसी को विष देने वाला, छिनाले से उत्पन्न होने वालों का अन्न खाने वाले, सोमरस का विक्रय करने वाले, समुद्र की यात्रा करने वाले, तथा दुष्ट, चमले वाले, तेल का व्यापार करने वाले, कूट न जिसके घर में दूसरा घरवासी घर स्वामी हो तथा शिल्पजीवी हो लंपट चोर धन से लोभ से बिना पर्व के ही अमावस्या आदि के दिन होने वाले अनुष्ठानों को करा देने वाले मित्रों के साथ साथद्रोह करने वाले झुंड बनाकर चलने वाले नास्तिक वेद विहीन उन्मत्त हीजड़ा दुष्ट स्वभाव वाले गमी गर्व इत्यादि हत्या करने वाले गुरु की शपथ पर शेयन करने वाले वेदहक से जीविका चलाने वाले ब्रह्म विद्या और तपस्या को बेचने वाले परस्त्री गमन करने वाले इन सबको दान देने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाता है इसी प्रकार नास्तिक निंदक को भी दान नहीं देना चाहिए